ज्ञातृ ज्ञान गेय इंपीत फलितया धावित निर्दय पूर्ण एवाये सत्यमूर्छा पूर्ण सृष्टि पुरा तथा पुरा त्रया भाव तो पुनः निर्देत अनु अनुभूय ज्ञात्री ज्ञान ज्ञान नहीं रहेगा तो निर्देत दे तरह शुद्ध तो, पुनः ही अपना कब अन्य समाधि सूत्र मूर्छा सामिशुक्ति मूर्छा अवस्था सृष्टि है पुरातता तथा सृष्टि के पहले भी इसे पुण्य है ज्ञात्रादि त्रया भावे ज्ञाता ज्ञान तीनों नहीं रह तीनों का अधिष्ठान निर्देश द्वित रहते पुण्य एवं आत्मा अनुभूय थे कुत्र अनुभूय थे कहा समाधि सचिव मूर्छा समाधिवस्था में सुश्रुत में मूर्छा में एक आत्मा रहता है जो जिसके कारण आगे प्रत्येक न किंचित अभी सुखम हम श्वास्रुति मूर्चा मे असम काल में, में, में कालम तो में काल स आसम ऐसे स्मरण स्मरण होता ग्रहणम समाधि ग्रहण क्या वो विद्वान का वो, अनुभव और सर्व सर्व अनुभव के सर्वाभव्योतनाय सुश्रुतिमूर्चेदाहश्रुतमूर्चा दिया सुश्रुत्यादी दि त द्वेता दर्शन स्मरण अन्य था से मूर्चा से जगने के बाद द्वेता दर्शन का स्मरण होता है कुछ पता नहीं चला ऐसे जो देह द्वैता दर्शन का स्मरण होता है स्मरण अन्य था यदि अनुभव नहीं होगा तो स्मरण नहीं होगा स्मरण होता है तो अनुभव हुआ था अन्यथा तो अनुभव बिना स्मरण अन्य अनुभव कल्पना अनुभव की कल्पना होती ही तो हो सिद्धि रात्रि तदितिधि बिना दिन में नहीं खाने वाले तो अनुपपन्न रात्रि दिवा वे रात्रि भोजन के बिना दिन नहीं हो सता रात्रि भोजन कल्पना करते अर्थपत्ति प्रमाण अना अनुभव बिना स्मरण नहीं हो सता है स्मरण से अनुभव की कल्पना होती है तो द्वैत रहित निर्द का अनुभव करने वाला काल में काल में था, समाधि सिद्धि हो प्रकृति में क्या आया इतः पुनः सृष्टि है पूरा तथा इसी प्रकार सृष्टि के पहले भी पुनः निर्देश सिद्ध है जिस प्रकार सुश्रुत्यादु परिच्छेद का भावाद पुनः परिच्छेद नहीं होते पूर्ण है इसी प्रकार सृष्टि के पुराव पूर्वी परिच्छेद तो पूर्ण ही आप अस्त ब्रह्मण पूर्ण आनंद रूप से कि आयातम इति आशंकित ब्रह्म पूर्ण है आनंद रूप होने में क्या आया है आनंद कैसे ब्रह्म हुआ अन्य वेतरे का ध्यान भूम सुप प्रदर्शन करम वाक्य बताते हैं अन्य व्यतर के द्वारा भूमा ही सुख रूप है भूमा है तो सुख है भूमा नहीं तो सुख नहीं इसको दिखाते योग का तो सुखम नल्पे सुखम भूमा है तो सुख है अल्प सुख नहीं अन्वय हो गया योग भूमा क सुखम को हो गया अल्पे भूमा नहीं तो सुख नहीं वाक्य को अर्थ से पढ़ते हैं यो भूमा स सुखम ना पे सुखम त्रेधा सनप कुमार नारदायाति शोकिने सुखम अल्पे त्रेधा विभेदि सुखम न तो अल्प परिचय है ज्ञात्र ज्ञान ज्ञे रूप तीन प्रकार विभेद भाला में सुख नहीं है एवं सनत कुमार अतिशोक ने नारदाए प्रा सनत कुमार आचार्य जी अतिशोक करने वाले नारद को उपदेश किया तिषद आया यह पूर्व का भूमा जैसे काल वस्तु परिच्छेद रही तो आत्मतत्व पूर्ण है सूख स्वरूप सुख रूप ही है अद्वितीय दुख है तो रभा अद्वितय में दुख का हेतु ही नहीं उससे अद्वित ही नहीं दुख का कारण होने के लिए दुख है तो अल्पे सुखम नापे का विवरणम त्रिधा विभेदनी परिचिन इसलिए तीन प्रकार भी, विभेद वाला है ज्ञानता ज्ञान जी इदम हेतुगर्भ विशेषण हेतु गर्भ ये विशेषण से तद विशेषण हेतुगर्भम उसके विशेषण के गर्भ में हेतु ही त्रिधा है, इसलिए परिचन नहीं। विभाग गब, वाला होगा तो परिचन होगा परिचन है सुखम नहीं सुखम तत्व न भी परिचन एवं कस्मे के नीतम किसने कहा था किसको? कहा सनत कुमार एवं प्राह नारदाय नारद से शिष्य कारण मह नारद शिष्य बन करके सनत कुमार जी के पास क्यों गए थे अतिशोक नहीं अति शोक होने पर शिष्य शिष्य कारण संसार से वैराग्य शोक और दुख प्राप्त होने पर फिर गुरु के शरण में जाते है सहित अधिक अति अति सहित शोक अतिशाहत शोक अति अस्तित अतिशोग तस्मी अतिशोकी नारद के किले कहा था तो। यो हेतुना नारद क्यों किमी हेतु कहते हैं सपुराण सपुराण पंचवे सपुरान पंच सपुराणान पंच वेद च च छात्रा च्ञाप्यनात्मी ज्ञावात्म नारदोतिषु शोच नारदोतिषु शोचरा शास्त्र विविधान ज्ञावाप्याम नारदोतिषु शोच सब सपुराणान पुराण ही सहित सपुराण पुराणों के साथ वेदों को ज्ञात शास्त्राणी च्ञापी तो अष्टादश पुराण महाभारत पंचों को मिलाकर के मिला पंच वेदान शास्त्राणी विविधानी विविध शास्त्र सब तो जान करके भी ज्ञात तो अनात्मित नारद अति सुष्टु आत्मज्ञान नहीं होने से अत्यंत शोक को प्राप्त किया था नारद जी ने नारद पुराणी सह वर्तंत सपुराणा पुराण के साथ तेन तेना तो सहगी सपुराणा पंचवेदा भार, महाभारत को पंचम करके ताधा शास्त्राणी विदिता सब शास्त्र तो को अर्थ के साथ जानने पर भी आत्मज्ञान रहित तो रहित्व अतिशयन शोक प्राप्त जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है और किसी प्रकार शोक रही तो नहीं होता है अतिशय ने शोक को प्राप्त किया था नरद जी ने कभी सामाज कु के पास गये हूँ नेद शास्त्र विषय का ज्ञान से इतने पुराना वेद शास्त्र शोक का ज्ञान हुआ वो ज्ञान तो शोक का निवर्तक है प्रसिद्ध है वेद शास्त्र विषय ज्ञान से शोक निवर्तक प्रसिद्ध से वो प्रसिद्ध है, है शोक का निवर्तक होना चाहिए कथम अतिशोक हेतु तो इतन शास्त्र ज्ञान शोक का अतिशोक हेतु कैसे होगा क्वा वेदाभ्यापु शोकिता शोकि पश्चात्भ्यास विस्त्यास्म भंग गोकिता शोकिसुता शोकिता वेदाभ्यास पूरा तापत्र शोकिता वेद अभ्यास के पहले वेदाधि शास्त्र ज्ञान होने के पहले आदि तापत्र आधिभतिक आधिदेविक आध्यात्म तीन चार से मात्र ने शोकता पश्चात वेद अभ्यास के बाद वो वेद अभ्यास करने पर जो आध्यात्मिक आदि था रोग आदि नष्ट हो जाता है वो तो रहेगा उसके बाद और दुख बढ़ गया, पश्चात तो अभ्यास उसको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा पढ़ करके छोड़ना नहीं होता है उसको फिर अभ्यास करना पड़ता है और अभ्यास में थोड़ी प्रमाद हो अभ्यास करने पर विस्मरण होता है नहीं विस्मरण हो तो कष्ट होगा अभ्यास करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है ना नहीं और वो भी लगाना पड़ेगा सब लोग घूमते फिरते बातचीत करते हैं और बैठी करके अभ्यास करना पड़ेगा एक अभ्यास हो फिर विस्मरण होने पर हो फिर तो भंग कहीं प्रश्नोत्तर है शास्त्रात हुआ पराजित तो हो गया स्पष्ट नहीं भंग और यदि जीत गया तो गर्व होगा हार गए तो भंग जीत गया तो गर्व ये सब गर्व होने के बाद उस समय से न गर्व होने पश्चात दुख होता है क्रोध हो जाता है तो क्रोध फिर अपने आप को ही कष्ट देता है नही उस समय पता नहीं चलता पीछे गर्भ हुआ तो फिर बाद में फिर ग्लानी होगी जो शुद्धांत तो है कुछ दोष होने का ग्लानी दुख होता है गर्भ इसमें शोक अभ्यास विस्मरण भंग गर्व ये सब हुई पहले दो कथा हो तो था उसे अधिक भी धोख बढ़ गया तापत्र है ना आध्यात्मिक आदि लक्षण है ना आध्यात्मिक आधिपत्य आदि भौतिक आधिदैविक शोकिता तो शोक अस्सी शोकी भाव सत्ता शोकिता शोक सदस्य क्या प्रत्यय हुआ शोकी बनाने के लिए निश्टा। है निश्टा से हुआ इतने इन, इन, इन, इन प्रत्यय बनिया शोक होने के बाद फिर भाव तत्ता। भाव तस्व ताव तल प्रत्यय हुआ शोकिता आसित क्रियापद वेदाध्यासा पूरा पत्रे न शोकित आसी थी शोक तो थी पश्चात तू शब्दार्थ पश्चात अभ्यास के पाठादी आवृतन ये अभ्यास बार बार आवृत्ति करनी चाहिए विस्मार पठित से विस्मरण भंग स तो अधिक तिरस्कार निस्कार कोई जानता है तो पूछा नहीं बताता है क्या पढ़ाई है दिन तक शास्त्रा से परिता क्या पराजय है पूछा क्या पढ़ते हो क्या इतने नहीं बताता गर्व न्यूनतर्शन है ना स्वादी के बुद्धि अब आपने इसे कोई कम देखा है, तो सामने मैं बहुत जानता हूँ ये गर्व है एते इतने से ही सुखित सुख बढ़िया न एवं सर्वज्ञाप नारद से अतिशोकित कुत अवगम्य थे नारद फिर वो अति सुखी अतिशोकित्व हुआ कैसे निश्चय हुआ कुतो अवगम्य थे कहाँ से जाना गया इतिहास कहते उनके वाक्य है चांदी बोले चंद्रवायाद अंतर्गत है सोहम तो भगवत शोचानी सो मैं शोक प्राप्त करता नारद जी जाकर के सनत कुमार के पास कहते तदियाद तो वाक्या नारद जी के वाक्य से ही जाना गया इत्यात आगे नारद जी कहते भगवान शोक से पारम तारे कहते तो मैं इसे शोक है शोक पार को निवृत्ति उपाय तेना पृष्ठे कैसे शोक शोकों का पार होगा उपाय पृष्ठ सनत कुमार ने उपदेश किया भूम शब्द वाच्यम सुख ब्रह्म ज्ञा मानम शोक निवृत भूम शब्द का अर्थ सुख रूप ब्रह्म उसका ज्ञान हो जाएगा तो शोक निवृत्ति होगी सुख निवृति का उपाय ज्ञायमान ब्रह्म स्वरूप है ब्रह्म ही शोक निवृत्ति का उपाय यदि सुखम ते हो जिज्ञासी आरभ्य उत्तर ग्रंथ संदर्भ न उत्तवान सुख को जानना चाहिए प्राप्त करना चाहिए फिर कैसे प्राप्त होगा ऐसे से कह करके के ग्रंथ संदर्भ में कहा भूमि शब्द ब्रह्म ही सुख है उपदेश क्या संत कुमार जी ने नारदी के लिए इत्या सोहम विद्वान प्रसोचा शोक पारम नयात्र सुख मेवास्तु भ्योदी शोक विद्वान है विद्वान है, भिद्वान। भिद्वान। <ruled> है। कोई विद्वान पढ़ता है विद्वान नोकपारे उतार सुख पारम इति ऋषि अभ्यत सुखय पारे भूमा पद वाच्य सुख ब्रह्म पारे इस ऋषि ने कहा अभ्यत अभिप्रेक धारण पुष्ण धातु का अभी पुरस्तु भाषण अभ्यतो नृगाजन्यु सुखेश बहुसु सत्सु ना के सुखमस्ती उसीपन्ना अल्प में सुख क्या नहीं अल्प तो बहुत सुख है, है। सुख तो बहुत प्रकार सुख साधन है सुख नहीं बहुत सुख है तो अल्पे सुख नास्ती ये जो उक्ति ये तो ठीक नहीं अनुपम अप्रामिक नेशानदीना दुखान दुखानुषंगेण दुख मिश्रित जितने सुख साधन वैसे सुख सब दुख मिश्रित है दुख मिश्रित क्या लड्डू खाते समय कष्ट होता है नहीं। उस समय तो दुख मिश्रित नहीं किंतु खाते के बाद दूसरे दिन नहीं मिले तो खाते समय इच्छा ना आगे मिले नहीं मिलने पर और और कभी कभी ऐसा होता है मैं, वो पुत्र विदेश से आ रहा है माँ उसको देख करके रो रही है अभी पुत्र आने पर तो खुशी होना चाहिए क्यों रो रही अभी चल जाएगा इतने दिन के बाद आया अभी चले जाएगा कभी तो सुख साधन प्राप्त तो हुआ गुस्सा में से शुरू हुआ दुख चले जाएगा स्वर्ग में जो देवता लोग हैं, देवता देवत्व प्राप्त है उनका जन्म मरण नहीं वो देह बन जाता है कैसे देह बनता है वो ऐसे ही सर्ज बर्फ जल प्रदान सर्ज बन गया फिर भो करेंगे बड़े सुख से रहेंगे जब कर्म समाप्ति का समय आया उनको मालूम है अभी कर्म समाप्त हो गया अभी हम क्या जानना पड़ेगा फिर शोक शुरू होता है उनको शोक अग्निताप से उनका सर बर्फ जैसे पिघल जाता है पिघल जाता है वही शोक से ही मरते नहीं ऐसे शोक से शर पिघल गया फिर इधर आ जाए छुण्य मत तो उनका भी शोक होता है इस प्रकार शोक होता है सुख साधन सर्वत्र और खाली समय कहा इसे नहीं मिलने पर दुख प्राप्त करने के लिए भी हमेशा मिलता है जो चाहेंगे जितने जब लड्डू चाहेंगे मिल जाता है नहीं मिलता है इच्छा करे नहीं मिलने से दुख होता है ना नहीं और हमको नहीं मिला और अपने पास वाले को मिल गया सुखा नहीं होता है सबको मिले और आपको नहीं मिला तो दुख होगा ऐसे प्रकार सब विषय में और साथ ही से विषय में अनिश्चित तो। विषय में दोष तो क्या है अनिश्चित तो दोष है और साथ ही से तो किस को अधिक मिला अपनी मिला तो दुख है और दुख में होता है आगे भी दुख देने वाले जितने विषय भोग करेंगे इतने इंद्र के प्राबल्य वासना बढ़ती फिर तृष्णा बढ़ती भोग करने पर तृष्णा समाप्त तो नहीं होता तृष्णा की समाप्ति नहीं होती कृष्णा बढ़ती फिर चाहिए उस समय तो खाते समय नहीं चाहिए कि दूसरे दिन तीसरे दिन, दिन फिर चाहिए जितने सब विषय केवल खा के लिए नहीं जितने विषय भोग करेंगे फिर आगे चाहिए संतोष नहीं होते ज्ञान नहीं हो तो संतोष नहीं होते पूजा चाहते पूजा प्रतिष्ठा पूजा करके सारा जीवन भर हो जाता है पूजा नमस्कार होता पूजा माला चढ़ाते चढ़ाते तो भी थकते नहीं जो अज्ञान है तो वही पूजा दिन भर जिस पूजा करते रहो ठीक है फिर चाहिए बन के बहुत भक्त तो, फिर और बने और संतोष नहीं होता है आत्म साक्षात क्या नहीं हो तो किसी विषय से धन शब्दी हो बहुत कर संतुष्ट हो, हो जाएगा बहुत हो गया और चाहिए और चाहिए ठीक है आसम बहुत बने बहुत साख्या बनेगी बहुत तो बन गई किन्तु अगर अपने वहाँ महाराष्ट्र में शाखा नहीं <laughs> वहां बनाना चाहिए अच्छा वहां बन गया तो फिर उधर केरल ये रामेश्वरम में नहीं वहां बनाए यहाँ बन गया तो फिर विदेश में बहुत तो बड़े बड़े बड़ आसमान में वहां भी एक शाखा चाहिए विदेश तो में बनाने के लिए विदेश में एक था नहीं यहाँ बनाया तो, बना। तो, बन बना तो वहां नहीं बना अमेरिका है तो लंदन नहीं लंदन में बना तो वहाँ नहीं फिर वो चिंता एक बढ़ता ही जाती चिंता तृष्णा बढ़ती है समाप्त नहीं जितना हो तो भी आप चाहिए ये तृष्णा विषय काम है इसी प्रकार सब विषय है जितने भोग करेंगे न जा तो काम कामान साम्यती अभी ये तृष्णा इसलिए ये सब कैसे दुख है भोजन आपको भूख शुद्धा है और अच्छा भोजन है विष मिला हुआ खाने के अच्छा लगे ना नहीं कोई खाएगा देखो इसने दिया है विषय संप्रत अन्नबद्ध विषय इस प्रकार दुखान दुखा से खाने पर पेट नहीं खाएंगे पेट भरेगा नहीं खाएगा कोई नहीं, नहीं। ये बहुत दुख रूप से इसी प्रकार बहुत दुख रूप मुनि ने कहा अभिप्रेत दुख वैशिक सहस्रेनावृत स्वतः दुखमेवेति मेति नएति सुखमीस वैषिकम सुखम शोक सहस्रेन आवृत आवृतवा हजार शोक से आवृत ढक ग शोक के साथ हजार है। है। से दुख है दुख ही मात्र नन का असो आह नल्प्य सुखमस्ती सना का अल्पसुख निकले का सहस्रशोक शोक से मिश्रित दुख सुख वैसिक सुख इसे दुख ही हे नायकलोक ने एक विशी दुख को मुक्ति मान करके को, सुख को एक के अंदर को भी रखा छे विषय छे, छे ज्ञान अठ हो जाएंगे शरीर के और सुख दुख इक्कीस में सुख भी है वैसे के सुखों के भी एक विंस दुख के अंतर्गत रखा है इसलिए जैसे इसका सुख दुख ही है द्वैते सुखा भाव अंगीकृत्य अद्वैते तम आसं करते ठीक है पूरा विष अवैत में सुख नहीं है ठीक अद्वैत में भी सुख नहीं है आसन करता है नन दैत सुखम मा भोत सुस्ति नो सुखमस्थ सुखम अस्ति अस्ति चेदुपलत तथा त्रिपुटी भवत अस्ति नैते सुख महाभूत द्वैत में सुख नहीं अद्वैते सुख नद्वैते न सुखमती सुखम नदि अद्वैत में सुख कहेंगे अस्थि चेद उपलब्धता यदि अद्वैत में सुख तो अब... हो, हो तो उपलब्ध होना चाहिए और उपलब्धि हो तथा चिपुटी भव्य सुख की उपलब्धि हो तो जानने वाला सुख हो गया विषय और ज्ञाता ज्ञान ज्ञ तुटी मानना पड़ेगा तो उपलब्धि मानेंगे तो त्रिपुटी उपलब्धि नहीं मानेंगे तो सुख में कोई प्रमाण नहीं इसलिए अब देते में सुख नहीं पत्र अनुपलब्धि प्रमाण अनुपलब्धि के प्रमाण है न्याय लो के लोग तो अभाव का प्रत्यक्ष होता है यहाँ अत्र घटवस्थी कैसे पता चलता है न्याय लो के लोग तो प्रत्यक्ष होता है घटा नहीं घटा भाव का प्रत्यक्ष होता है इंद्रिय संयुक्त भूतल उसमें विशेषण है घटा भाव इंद्रिय संयुक्त विशेषणता सन्निकष से अभाव का प्रत्यक्ष होता है इसे नया एक वैसे लोग कहते है। सारे, सारे, वेदांते हैं मीमांसा में पूर्व मीमा वेदांत में भी कहा गया अभाव के साथ सन्निकष नहीं होगा ये जो संयुक्त विशेषणता सन्निकष के द्वारा यदि अभाव का प्रत्यक्ष होता तो पर्वत में बनने का प्रत्यक्ष हो जाएगा अनुमान करने की क्या जरूरत है चक्यु संयुक्त पर्वत है तभी पर्वत का प्रत्यक्ष होता है अपर वन विशेषण है चक्षु से नहीं दिखने पर भी संयुक्त विशेषणिक वनिका ही प्रत्यक्ष हो जाए जब वन का नहीं होता तो भाव का कैसे होगा भाव के साथ सन्निकर्ष नहीं होता है इसलिए अनुपलब्धि प्रमाण घटो अनुपलब्धि यदि अनुपलब्ध उपलब्धि नहीं इसलिए नहीं अनुपलब्धि रे को प्रमाण निकल अनुपलब्धि प्रमाण तो नहीं मानते है प्रत्यक्ष कहते हैं तो प्रत्यक्ष होने पर भी वो योग्य अनुपलब्धि को सहकारी कारण मानते हैं अभाव का प्रत्यक्ष कहाँ होगा यहाँ पिशाच दिखता है नहीं, नहीं। पिशाच का अभाव यहाँ है अच्छा पिशाच है बताओ पिशाच का अभाव कैसे पता चला यदि पिसाच होता तो आपको दिखता जब होने पर नहीं देखा तो पिशाच का अभाव कैसे निश्चय करोगे पिछाच हो सकता है पास में कड़ा है ऊपर उसको तो रहने के लिए नीचे जगह बैठने के लिए तो जगह थोड़ी चाहिए और ऐसे रह सकता है तो पिशाच अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है क्योंकि योग्य उसके प्रतिवे पिशाच से योग्य नहीं होने कारण पिशाच अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है इसलिए कहना पड़ता है की योग्य अनुपलब्धि सहकारी कारण अनुपलब्धि और योग्य योग्य अनुपलब्धि जहाँ है वहाँ अभाव का प्रत्यक्ष होगा अंधकार में घट होगा बिल्कुल अंधकार घट है चु से उपलब्धि होगी तो चक् से घट भाव का प्रत्यक्ष अंधकार में नहीं होता है घट की अनुपलब्धि घट का दर्शन नहीं होता है फिर घटो भाव घटो नास्ती अंधकार में इसे प्रत्यक्ष होगा नहीं, नहीं होगा क्योंकि घट की अनुपलब्ध होने पर भी वो अनुपलब्धि योग्य नहीं है योग्य वहाँ कहेंगे यदि साथ उपलब्धि यदि होता तो दिखता अभी होता तो दिखता अभी नहीं दिखता है कभी हैं, अंधकार नहीं कह सकते हाँ, तो इंद्र के द्वारा स्पाशन प्रत्यक्ष नहीं घटो ना देख लिया पूरा होता तो दिखता चाखु स अनुभव नहीं होता है तो योग्य अनुपलब्धि प्रमाण को सहकारी कारण नायक लोग मानते हैं और मीमाषा में भी जो अनुपलब्धि प्रमाण है केवल अनुपलब्धि प्रमाण कहेंगे तो पिशाच की अनुपलब्धि होती है तो पिशाच का निश्चय हो जाए मीमांसा कोई तो निश्चय नहीं होता है इसलिए वो भी कहेंगे योग्य अनुपलब्धि प्रमाण योग्य अनुपलब्धि प्रमाण मानते हैं मीमांसा में नए के लोग उसको अलग प्रमाण नाम नहीं देने पर भी एक सहकारी कारण मानना पड़ता है प्रत्यक्ष तो इंद्रश होता है किंतु योग्य अनुपलब्धि को सहकारी कारण मानते हैं और योग्यता के लिए विचार आता है प्रतियोगी सत्व प्रसंजन प्रसंजित पृथ्वी तत्व रूप ये विचार आता है तो ये योग्य अनुपलब्धि को प्रमाणित करते हम भी कहते हैं यदि अनुपलब्धि को प्रमाणित है तो अनुपलब्धि के प्रमाण है अवदेश में सुख नहीं पूरा पिछली कहता उसमें अनुपलब्धि प्रमाण उपलब्धि नहीं होती अस्थित उपलब्धिता यदि उपलब्धि नहीं होती तो अनाशति जैसे भूतल यदि घटा तभी उपलब्धिता न उपलब्धता तस्मा घट होना अब सुख होता तो उपलब्धि होनी चाहिए उपलब्धि नहीं होती तो सुख नहीं इसे पूरा कहता है अस्ति अस्तित उपलब्ध्य उपलब्धि मान लेंगे तो त्रिपुटी हो जाएगी ठीक है अद्वैत यदि सुखम विद्यते तो उपलब्ध्य विशेष सुख की उपलब्धि होती है तो अद्वैत सुख हो तो उपलब्धि होनी चाहिए या तो न उपलब्ध्य तो नास्ती उपलब्धि नहीं होती सुख नहीं है फिर शंका करेगा ना न उपलब्य थे प्रत्याह सिद्धांति की तरफ से कोई कहे हाँ उपलब्धि होती है तो पूर्व से क्या उपलब्धि मान लो तथा त्रिपुटी भवे त्रिपुटी आ जाएगी अनुभव से अनुभवित्र अनुभाव्य सापेक्ष अनुभव ज्ञान होने के लिए ज्ञाता के बिना ज्ञान होगा नहीं ज्ञेय के बिना नहीं, नहीं। तो अनुभवित्र ज्ञाता अनुभाव्य ज्ञेय सापेक्ष होता अनुभव ज्ञान ज्ञान कहते ही ज्ञाता और ज्ञ आगे तो त्रिपुटी हो गया सापेक्ष तो अद्वैत है नहीं फिर अद्वैत रहेगा ज्ञाता ज्ञान ज्ञ त्रिपुटी आगे तो अद्वैत किसे इसलिए अद्वैत सुखो नहीं है पूरा शंका पूरा ननु तो अद्वैत से सुखाधिकरण तो निषेध हम अंगी करती सिद्धांति सिद्धांती कहते ठीक है अद्वैत सुख नहीं सुखों का अधिकरण अद्वैत ब्रह्म नहीं है अद्वैत ब्रह्म में सुखा अधिकरण तो अस्थित सुखाधिकरण तो का निषेध करते हो और मानते सुखा तो कुछ अद्वैत तो कोई धर्म उसमें है ही नहीं असंग सुखा अधिकरण तो ही नहीं वै सुखम किंतु सुखम किं नास्ति किं नास्ति चेनाकांक्षा स्वयं प्रभे स्वयं प्रभे सुखं सुखम कि मास्तु अद्वैत सुखम अद्वैत सुख मास्तु अद्वैत सुख नहीं हम कहते ठीक नहीं रह किंतु सुखम अद्वैत में अद्वैत ही सुख रूप है सुख का अधिकरण नहीं स्वयं सुख रूप है योग ही भूमत् सुखम अद्वैत ब्रह्म सुख है विज्ञानम आनंद ब्रह्म वही सुख है कि मानमित चेत प्रमाण है अद्वैते सुखे तो सुख जानिए किन की सुखम कि अद्वैत ही सुख है ईश्वर में सुख अधिक तो नहीं रहेगा ही का कारण अद्वैतमे सुखम अद्वैत ही सुख हुआ इसलिए सुख में सुखाधिक अतः सुखाधिकन न सुख का अवैत सुखम कि अद्वैत सुखे इसमें क्या प्रमाण है प्रकाशवाद प्रमाण प्रश्न अन्पकनीह अद्वैत ब्रह्म स्वश है इसलो प्रमाण किया आकांक्षा नहीं प्रमाणत तो पर प्रकाश वस्तु में जड़ में प्रमाण की आवश्यकता है स्व्रकाश वस्तु में प्रमाण की आवश्यकता नहीं किमी चेत नाक्षा मान की आकांक्षा ही नहीं स्वयं प्रकाश मन से